संवेदनाव संवेदनाव के, पांक के पांक पांक ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर प्रस्तुत है सूरदास के कुछ पद जसुदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलरावे मल्हावे चोई सोई कछुगा मेरे लाल को आओ नि काहे न आनी तू तो काहे नहीं बेग ही आवे तो को कान बुलावे कब हु पलक हरी मुंद लेते हैं कब हु अधर फरकावे सोवत जानी मौन हवे कह रही करी करी सैन बतावे ही अंतर अकुलाई उठे हरी जसुमती मधुरी गावे जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे मुख दधि लेप किए सो भित कर नवनीत लिए घुटरूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए चारु कपोल लोल, लोचन गो रोचन तिलक दिए लट लटकनी मनु मत मधुपगन मादक मधु ही पिये कठुला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचिर हिये धन्य सूर एकोपल सुख का सत कल्प जिये कबहू बढ़ेंगी चोटी मैया कबहू बढ़ेंगी चोटी किति बेर मोही दूध पियत भई यह अजहू है छोटी तू जो कहती बल की बेनी जो हवे है लामबी मोटी काढ़त गुहत नवावत जय है नागिन सी भुई लोटी काचो दूध पियावती पची पची, पची देती न माखन रोटी सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरी हलधर की जोटी दाऊ बहुत खिजाय मैया मोहित दाऊ बहुत खिजाय मोसू कहत मोल को लिन हो तू जसुमती कब जायो कहा करो इिस के मारे खेलन हो नहीं जात पुनी, पुनी पुनी कहत कौन है माता को है तेरो ताद। गोरे नंद तेरों ता श्यामल गात चुटकी द्वाल नचावत, हसत सबे मुस्का तू मोही को मारन सीखी दाउ ही कबहू ना खींच मोहन, मोहन मुख, मुख रिस की ये बात, बात है जसुमति सुनी सुनी रिझ है सुनहु कान बल भद्र चबाई जनमत ही को धूत सूर श्याम मोही को, को धन की सौ हो माता तू पुत मैं नहीं माखन खायो मैया मैं नहीं माखन खायो ख्याल पर ये सखा सब मिली मेरे मुख लपटायो देख तुही छी के पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो हाजू कहत नान कर अपने मैं कैसे करी पायो मुख दधि करो बुद्धि इक्ही दोना पीठी तुरा डार मुस्काई जसोदा श्याम ही कंठ लगायो बाल विनोद मोद मन मोह भक्ति प्राप्त दिखाय सूरदास जसुमति को यह सुख शिव बिरंची नहीं पायो हर आनंद बढ़ावत हरि अपने आंगन का छुगावत तनक तनक चर नन सौ नाच मन ही मन ही रिझावत बाह उठाई कारी धौरी गयनी तेरी बुलावत कब कबहूक बाबा नंद पुकारत कब हु घर में आवत माखन तनक आप न कर ले, तनक बदन में नावत कब हु चितय प्रतिबिंब खम्ब में लोनी लिए खवावत दूरी देखती जसुमती यह लीला हरस आनंद बढ़ावत सूर श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत अरुहल भैया मैया मैया नौ बाबा बाबा अरुहल घर सौ भैया ऊंच चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा लय लय नाम कन्हैया दूरी खेलन जनी जाहु लाल मा रहेगी गैया गोपी ग्वाल करत कौतुहल घर घर बजती बधैया सूरदास प्रभु तुम्हरे तरस को चरन की बलि जइया गाय चरावन जइ हो आज मैं गाय चरावन जइ हो वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खी हो ऐसी बात कहो जनी बारे देखाओ अपनी भांति तनक तनक पग चली हो कैसे आवत चलिवत राती प्रातः जात गई लय चारन घर आवत है सांझ तुम कमल बदन कुंभ रंगत धाम ही मांझ तेरी सौ मोही घाम न लागत भूख नहीं कछने सूरदास प्रभु कहो न मानत पर अपनी टेक अभी आप सुन रहे थे सूरदास के कुछ पद पाचक स्वर भारती परिमल